छठे मनु चक्षु के पुत्र चाक्षु है। इस मंत्र में भगवान विष्णु ने अपने हंस से गिरज की पत्नी वेद संभूति के गर्भ से अजीत अवतार धान किया वो अजीत भगवान की और मंदराचल पर्वत को भगवान ने अपनी पीठ पर धारण कर कर उसे समुद्र में स्थापित किया फिर उस मंदरा चल से सागर मंथन हुआ और इससे अमृत निकला ये सुनकर परीक्षक जी भावुक हो गए और परीक्षक जी ने कहा कि प्रभु आप हमें चाक्षुमन मंत्र की कथा सुना सुखदेव जी कहते हैं विष्णु पुराण के अंदर बड़ा सुंदर लिखा गया कथा है एक समय दुर्वासा ऋषि भगवान के धाम से आ रहे थे दुर्वासा ऋषि गले में बड़ी दिप माला थी इंद्र उनको नजर आ गए एरावत पर हाथी पर इंद्र आ रहे थे तो दुर्भाजा ऋषि ने माला उतारी अपनी दिव्य इंद्र को पहना दी इंद्र ने उस माला को हाथी को पहना दिया और हाथी ने उस माला को नीचे फेंक कर पैर के नीचे कुचल दिया अब महाराज दुर्भाजा ऋषि तो लाल किले हो गए हे मूर्ख इंद्र तू तो बहुत अहंकारी बन गया है तू मेरी दिव्य माला का अपमान कर दिया तुझे श्राप देता हूँ तू तो श्रीहीन हो जाए, अब तो देवताओं के बुरे दिन शुरू हो गए ये बात देखते गुरु शुक्राचार्य जी को पता लगी तो आए दिन इनके झिकने होने लगे, अब महाराज ये सारे देवता दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी सारे देवों को लेकर भगवान के पास गए बोले तो प्रभु कुछ कीजिए ये को हम पर बड़े शक्तिशाली होते जा रहे हैं और हमारी श्री भी खत्म हो गई तो कैसे हमें स्त्री मिलेगी हमारा देखो, हमारी कीर्ति धन दौलत तो भगवान ने कहा तुम्हारी जितनी भी जो श्री है धन आदि कीर्ति है उस समुन्द्र में चले जाएगी और अगर तुम समुन्द्र में सागर मंथन करते हो तो तुम्हें तुम्हारी मछली भी मिल जाएगी और तुम्हें अमृत भी मिल जाएगी पर ये सागर मंथन तुम अकेले नहीं कर सकते इसके लिए तुम्हें देवतियों की सहायता लेनी होगी इंद्र ने का सहायता हमें उनका नाम अच्छा नहीं लगता हमें हम उन्हें हम देखना पसंद नहीं करते तो हम उसे मदद लेने जाए तो भगवान ने बड़ी कूटनीति बताई कूटनीति क्या थी कि समय आने पर सर्प ने चूहे से निकलता कहिए भागवत का प्रसन्न है भगवान ने कहा देखो मेरी बात ध्यान देकर सुनो एक वक्त जो है एक व्यक्ति ने वो चूहे को पकड़ने के लिए चुहा थाने लगाया एक पिंजरा लगाया वो तो कुछ रोटी का टुकड़ा उसमें लगाया तो अपने चक्कर में जा रहा खाने के और सांप चूहे को खाने के चक्कर में वो दोनों उस पिंजरे में हो गए बंद अब सांप ने सोचा कि मैं चूहे को तो खा जाऊंगा लेकिन जो व्यक्ति आएगा वो तो मुझे मार देगा साप ने कहा भाई अभी तो सारी रात खड़ी है तुम्हारे दांत बड़े पीते हैं और मैं तुम्हें वजन देता हूँ मेरी शत्रुता खत्म अब मैं तुमसे शत्रुता नहीं करूँगा ओह चुहा भाई तो को फैलाया चुहे भाई खड़े होकर कट कट कट कट कर उस पिंजरे को काटना लकड़ी का शुरू कर दिया बड़ी जोर की भूख लग रही है हमें खिसकने दो बाद में क्यूँ मार क्यूँ सांप ने सोचा कर मैं इसको खा लूंगा और मैं भी निकलूंगा तो फंस जाऊंगा निकले जाता हूँ तो मेरे जितना तो हो गया मैं निकल जाऊंगा मुझे जाने से तू बोले आराम से काट कर हाथा कर होशियार होकर बैठ गया चुहे भाई बिंदास बने गए है सुहे साहब आए काम साहब ने क्या किया मौका तो पाकर चूमे भाई को हंजरी कर दी भगवान ने कहा देवताओं समझ में आके बोले हाँ साहब पेंट पर खरी कोई बात ना चाहिए सारे देवता असुरों के पास चले गए उस समय असुरों के राजा बली महाराज के बोले बली महाराज बली महाराज बली महाराज की देख बली महाराज जी, जी बोले उनको क्या बता अंदर भगत है भगत तो बोला ही होता है बलि महाराज देखकर हैरान हो गए कि सारे देवता जी बनकर अरे आओ देवता आपका स्वागत है इंद्र ने नमस्कार किया इंद्र ने कहा देखो महाराज बात सुने हम क्यों लड़ते झगड़ते हैं आप भी कष्टव गोत्री हम भी कष्टव गोत्री आपकी माता दीपी तो हमारी माता दीपी दोनों बहन को क्यों लड़ते क्यों झगड़ते मित्रता कर चाहिए बलि जी ने कहा बात तो बिल्कुल बढ़िया कर लो मित्रता अब अंदर क्या बसा था वो थोड़ी किसी को बलिमलाज को पता इंद्र ने कहा राजा बलि सागर मंथन अच्छा इससे क्या होगा बोले अमृत निकलेगा तो अमृत निकलेगा आजा तुम के लिए आधा हम भी लेंगे लड़ेंगे पर मरेंगे बोले ठीक है सब देवता देते गए मंदराचल पर्वत को उठाया विशाल पर्वत का ही है जैसे गिरा तो कहीं देवता और कहीं मर गए। भगवान को याद किया प्रार्थना करी तो उस वक्त तो भगवान वहां प्रकट हो गए बोलो अजीत भगवान की जैसे अजीत कहते हैं, जिस जिस पर भगवान ने दृष्टि डाली वो सारे जीवित हो गए इसलिए भगवान का नाम अजीत हो गया भगवान गरुड़ी आरोप आए भगवान ने मंद्राचल पर्वत को भी गरुड़ प्रकट दिया देवताओं को बिठा दिया देवते को बिठा दिया और अब बनकर भगवान को ले गए दूध का समुन्दर लोग बोलते बनावटी बात है दूध का समुन्दर होता नहीं कि लाखों माता जो अपने बच्चों को दूध पिला रही है लाखों गायों से दूध आ, रहे आ, आ रही दूध आका कहीं तो आ रहा शीर सागर को शक्षी है तो भगवान के शीर्षागर ऐसी डॉक्टर साहब भी कहते हैं को माँ का दूध पिलाओ क्यूँकी माँ के दूध में बहुत शक्ति है शक्ति तो होगी ना क्यों भगवान के शीर्षागर ऐसी आ रहा है भगवान को दूध के समुद्र से दूध आ रहेगा कोई आम दूध नहीं है तब तक आता बोले जब तक बच्चा पीता है जब तक दूध आएगा और जब पीना छोड़ दे तो ना जाने भगवान ही कैसे इस्तेमाल बंद कर देते हैं वो तो दूध बंद हो जाता है ये कुदरत की शान है वो शीर सागर है और उसी शीर सागर में ये सागर मंथन हुआ महाराज उस तो दूध के समुन्द्र में मंथन हुआ उस तो शीर सागर में उस पर्बत को रख दिया पर्वत झूक गया फिर भगवान को प्रार्थना कर और उस वक्त भगवान विशाल रूप में आ गए भगवान केसवे के रूप में भगवान सागर मंथल में प्रभु ने कच्चप रूप बनाया अपने पीठ पर मंत्राचर पर्वत को पर्वत का भारणा अब पर्वत को तो टिक गया अब महाराज वो रगने कैसे पर्वत तो भगवान ने मशुरा दे दिया जाओ के पास तो सारे देवती सारे देवता वासुकी नाच से प्रार्थना करने लगे आप इस पर्वत से लपेट लें रस्सी बन जाओ हम आपके द्वारा पर्वत रखेंगे बोले होगा क्या बोले अमृत लिख ले लेगा अच्छा हमेशा मिलेगा बोले मिलेगा आ जाओ अब वो वासु की नाच उस पर्वत ऐसी लपेट गए एक तरफ मुंह पड़ा एक तरफ पूछ अच्छा भगवान चाहते थे देवता पकड़े पूछ और देवती पकड़े मुंह। तो भगवान का सीधा सीधा कहेंगे तो देवती मानने वाले देवती किसको बोलते जो उल्टा सुने? तो भगवान ने ऊंचे सुर में कहा अरे देवताओं तुम ऊंच खानदान के हो ऊंच कोटी के हो इसलिए तुम वासुकी नाक का मुँह पकड़ो ये सारे राक्षस किसका अमंगल भाग कुछवाला पकड़ेंगे पूछ राजसोसों तो ने कहा हम ही आपको नीच नीचे जानदाने के नजर आ रहे हैं गोत्री वो तो कष्टभ गोत्री हम दीति के आदित्य के पुत्र वो तो दीति के हम अरे हमारी भी समाज में इज्जत है सागर मंथन कब होगा जब हम मुंह पकड़ेंगे और ये पकड़ेंगे इसकी पूछ भगवान ने कहा हो गया काम राधे राधे कर दो अब महाराज हुआ यह पकड़ उसकी पूछ और मुँह अब जैसे उसको रगड़े उसके मुँह से दुर्गन्ध निकले उसकी सास इतनी गंदी निकले देवता बिचारे परेशान अच्छे बड़े बाप के बनने महाराज ये होता बड़े बाप के बनने वाले का खूब कागर मंथन हुआ कुछ भी नहीं निकला तो भगवान भी अब साथ लगते हैं रगड़ा रगड़ी करने के लिए खूब ढेर धनाधल शुरू हो गया सबसे पहले निकला विष क्या निकला विष यही होता है धर्म के अंदर यही होता है जब धर्म कार्य में आप लग जाओ सबसे पहले विश्व देना पड़ेगा तो क्या? ये समाज आपका शत्रु बन जाएगा विश्व अमृत तो बुद्ध देव से मिल है, तो सबसे पहले विश्व यही सागर मंथन हमारा जीवन है। विश्व निकला अब भाई देवता देखती है एक दूसरे का मुँह देख रहे भगवान जो पूछा इसका क्या भगवान ने कहा देखते हो तुम्हारे पूजन कौन बोले महादेव देवताओं को पूजा, तुम्हारे पूजन्य कौन बोले महादेव अरे भाई पहला प्रसाद निकला है बुलाओ अपने इष्ट देव को भोग लगाओ अपने इष्ट देव को हम महाराज खूब पुकार करी त्राइमाम त्राइम महादेव को कहने लगे महादेव पार्वती जी के बगल में बैठे थे फिर ये क्या करे बोले जो भला हो करे अच्छा तो हमें जेर पीने भेज रही हो वे हमने ऐसा भी नहीं कहा अच्छा मजे की बात यह है आपका भी ध्यान देना कुछ लोग क्या करते हैं आत्महत्या करते हैं और बच जाते हैं कुछ तो दवाई पी लेते हैं और बच जाते हैं तो लोग उनको हॉस्पिटल में देखने के लिए जाते हैं क्या हाल है कने शर्म नहीं है माँ बाप को ख्याल नहीं भी बच्चा याद नहीं है ऐसी हरकत करियो दो तो चार बातें उसको सुनाएंगे फिर पूछेंगे अभी ठीक है एक धन्य महादेव जिसको महादेव ने भी दिया चंद्रमा ललाट पे भस्म है भुजा हूँ मैं वस्त्र बाघाल का है खड़ा हूँ पाह में मैं क्या क्या ओ तुझे गंगा है तेरी में अरे जो तो है दूसरों के वे तू सदै है जिया मांगा तुझसे कुछ नहीं तूने सिर्फ है दिया समुद्र मंथन का था समय जो आफरा दोन और में विराम युद्ध बिता शिला अमृत सभी में बात के क्या विष्का तूने खुद दिया नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा है त्रिलोकनाथ शंभु है शिवाय शंकरा बोलो गुरगंगाधार महादेव की जय ऐसे महादेव को हम बारंबार अम्बार नमस्कार करते हैं देवों के कल्याण के लिए जगत के कल्याण के लिए शिव जी आ गए और उस कालपुट विश्व को भगवान ने अपने हाथ में पकड़ लिया अब वो प्याले को पकड़ के शिव जी भी सोच रहे हैं क्या करें? क्यों सोच रहे हैं? क्यूँकि भीतर कौन बेटे हमारे भगवान शिव जी जगत का कल्याण करने के लिए आए हैं लेकिन अंदर बैठे भगवान को कष्ट देने के लिए नहीं आए तो आप सब लोग बोले राम बोलो अपनी लिप्टिंग पर ध्यान दिया राम जब आप बोलते हो राम तो आपका मुंह खुलता है महा पर बंद हो जाएगा बोलो राम तो शिव जी ने कहा राम मुंह खुला और महा पर बंद और कंठ में उस विष को धारण कर लिया और शिव जी का नाम बुल नील महादेव की इसलिए शिव जी का नाम नीलकंठ हो गया अरे जो यहाँ ठहरा सकता वो पेट में उतारने में उसको क्या था इसलिए पेट में क्यों नहीं लेकर गए पेट में विष को इसलिए लेकर गए की तो मैं जो लोक कल्याण करने जा रहा हूँ पर मेरे प्रभु को क्यों मैं भोग लगाऊ इसलिए विष को जी पेट में लेकर नहीं गए ऐसे महादेव को हम बारम्बार नमस्कार करते है शाम देनू गाय निकली उसे स्वर्ग में भेज दिया गया देवताओं के ऋषियों के लिए उच्च शर्मा नाम का घोड़ा जिसका एक सिंह था वो बलि महाराज को दे दिया गया है वाला था वो इंद्र को दे दिया गया और चंद्रमा महादेव जिन्होंने अपने माथे पर चंद्रमा को धन कर लिया मणि निकली उस मणि को माथे में क्या भगवान ने धान दिया भगवान ने धन कर लिया इस मणि को फिर कल्प वृक्ष बदला इस वृक्ष को स्वर्ग में भेज दिया गया आदि अपनाए निकली देवती हमला करना चाह रहे थे भगवान ने कहा तुम्हारी बारी नहीं है ये भी स्वर्ग में इसलिए सुनाई भी स्वर्ग में चले गयी खूब रगड़ा रगड़ी शुरू एक सुंदर कन्या जिसका नाम था बोलो लक्ष्मी महारानी की सुंदर माला हाथ में पकड़ी तो बाल माला थी वरमाला एक मनमाला और एक वरमाला पूजा में जो तो शब्द इस्तेमाल होता है वो मनमाला और विवाह में इस्तेमाल होता है वरमाला तो भगवान विष्णु ने कहा अरे पति बनाने के लिए आईये बैठ जाओ सब लाइन से इसके हाथ में वर मो तो क्या मंथन अब बन गया स्वयं तो स्वयंबर शुरू हो गए सब बोले अरे बड़ी सुंदरी हमको मिल जा तो सारे लाइन लगा कर बैठे गए लक्ष्मी जी सबको फेल करती हुई बोले हे बड़ा खूबसूरत कपड़े पहनने का ढंग नहीं अब ये कौन था भगवान ही शायद तो महादेव भी हो सकते हैं तो इतना शब्द उसने इस्तेमाल किया फेल कर दिया आगे दृष्टि बोले है तो बोला तपस्था तो नाक पर ही रहता है बड़ा खूबसूरत है और इसके अंदर भी एक कमी है बोले क्या बोले तो मेरे को देख नहीं रहा यानी की हमारी भाषा में मुझे लिप्त नहीं करवा बोले यही इनका अवगुण सबसे बड़ा गुण होगा महाराज लक्ष्मी जी ने नारायण जी को माला पहना दी और ठाकुर जी का नाम हो गया बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की तो श्री लक्ष्मी जी तो हो गई चलेगी भगवान के पास उसके बाद मदिरा देख दी तो मदिरा तो आप समझ जाओ किसने लिया होगा देगा हो मदीरा दे दी उनको हम भगवान धनवंत्री का उतार हो गया बोले धनवंतरी भगवान की धनवंत्री भगवान जो है वो अमृत का कलश लेकर आए सुंदर कलश था उस पर लिखा था अमृत अम्न देवत्यू ने अमृत अब बेचारे देवता परेशान देवताओं की यहाँ पर एक बात बहुत ठीक लगी देवताओं भगवान की आश्रय में जो तो भगवान के आश्रय में होता है उसकी विजय रहेगी बस भगवान जैसा करेंगे वैसा ही होगा उस वक्त भगवान ने सुंदर अवसार धन किया मोहिमी भगवान की मोहिमियों का ध्यान कर दिया पीले रंगी पतली कमर बड़ी बड़ी आरोप कौन मन करा भगवान और मैंने पहले ही आपको बता दिया भगवान कितने खूबसूरत है और वृंदावन के समझ क्या कहते हैं बोले लल्ला लल्लो होकर हमको इतना मोहित कर देता है लल्ले की जगह लाली बन जाए तो कले तो के पर सूर्य खिला देगा इतना खूबसूरत है भगवान इतने खूबसूरत है भगवान और छोरी बन तो कैसे लग रहे होंगे ये तो फेल है लक्ष्मी जिनकी सुंदरता आगे फेल दूसरे की क्या कहेंगे गया भगवान चले गए देवतियों के बीच में कल हाथ में दे, दे दिया भगवान भगवान ने मनी मनि सोजा पहले पक्का कर लो उसके बाद कुछ फैसला होगा बोले तुम कश्यवरी के पुत्र हो बोले, हाँ। बोले हो तुम मूर्ख? अरे हमको मूर्ख दे रही है तुमने हमें मूर्ख क्यों कहा बोले जान ना पहचान मैं तेरा मेहमान मुझे तुम जानते नहीं पहचानते ना जरे कलश चंद्र क्या भरा पड़ा तुमने मुझे दे दिया अरे देखते में काना फूसी करी भले खान पान की लग रही अरे हमारा कल्याण करने के लिए आई आई देवते बोला हमने हाँ, तुम पर विश्वास किया ये अमृत है और तुम अपने हाथ से पिला दो तो, तो सोने पर सुहागा तो हो जाएगा अच्छा तो मेरे हाथ से पीना चाहते हो पिला देंगे अरे अब तो देखते संभला ना जाए बोले वाह भगवान ने कहा कभी बोले अमृत तुम ही जगह में पिलाऊंगा बोले मजदूर है और भगवान ने ये भी खा देखो मैं मुझे रोक टोक मत करना नहीं बोले नहीं करेंगे बोले रोक तो क्या तो मैं चली जाऊंगी बोले ठीक भगवान ने कहा मैं देख रही हूँ गाला काला अमृत नीचे है पानी वाला अमृत ऊपर है तो गाला काला अमृत में तुम्हें बाद में पिलाऊंगी पानी वाला अमृत इनको पिला देती देवताओं को बोले मंजूर है बोले मंजूर अरे किश्ना, अरे किश्ना, अरे किश्ना, अरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम, राम राम राम जो है प्रभु जय तो इस तरह से इन्होंने कहा ठीक है भाई हमें मंजूर है तो इस तरीके से सब लोग लाइन लगा कर बैठ गए भगवान देवताओं को अमृत मिलाए और देवतियों के ऐसा मुस्कृ कर देवते वहीं भगवान अमृत मिलाना शुरू कर बोले गला खाली होता जा रहा पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा एक चुप गली खाली कितनी मुस्कुरा कर देख रही है और इसने कहा रोक टोक तो किया तो मैं चली जाऊ करो रहो चुपरो, चुपरो। इतने में राहु नाम का देशियार हो गया नाम में शान ना छगल अमृत पिलाती है हमको देखकर मुस्किलाने लग जाती है अब किसी की शान शक्ल हो तो मुस्कुराई हमारे ऊपर नीले पीले हमको देखकर मुस्कुराती मुस्किलाती होगी उसको गड़बड़ है राहु नाम का देतीय देवता बनकर सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर बैठ गया और अमृत को तो जो है जब सूर्य चंद्रमा को भगवान ने चंद्रमा को पिलाया राहू को भी पिलाया और सूर्य को भी पिला दिया इतने में दोनों जने खले हो गए सूर्य चंद्रमा ने कहा प्रभु ये राक्षस भगवान ने निकाला सुदर्शन चक्र और उसके गर्दन तो पर मार दिया हम अमृत को सी लिया मर नहीं था, पर गर्दन उसकी सुदर्शन चक्र से कट गई इसलिए सर हो गया राहु और धड़ हो गया केतु कहले थे सात सैयारे अब हो गए नौ सैयारे तो ये हो गया राहु और केतु इस कथा इसका शिक्षा संगत संगत साधु साधु की अगन बात मारे नहीं सर्वत्र है लहू मात्र साधु संत सर्व सिद्धि है कौन है राहु राक्षस है केवल ये सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठा है केवल सूर्य चंद्रमा की थोड़ी सी संगत की उसने लेकिन आज देव में नहीं आज देवताओं में शामिल हो गया तो देवताओं की संगत यानी की सातों की संग करने से भी जीवों का कल्याण हो जाता है इसलिए वो पाप नहीं पाप आत्मा नहीं वो तो मुक्त आत्माएं बन जाते हैं इससे किसी संगत की रंगत आज देवताओं में गिने जाते है। आज इनको पूजा जाता है सात ग्रहों के संग इन दो ग्रहों को ही पूजा जाता है देवता कहते हैं गुरुस्त शुक्र शनि राव की दूसर ग्रह शांति ग्रहन इनको आजा जाता है लेकिन ये क्या है की कह दिया सूर्य चंद्रमा को मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा ये सत्यु की घटना है ये सागर मंथल लेकिन आज कलयुग है शत्रुता देखो आज भी नजर आती है तो तब से सूर्य और चंद्रमा ग्रहण शुरू हो गया चांद बड़ा है सूर्य छोटा है लेकिन इन दोनों से बड़ा है राहु सैया दो हजार योजन है राहु सैारा एक सौ हजार योजना है चंद्रमा और अस्सी हजार योजना है सूर्य तो सौ 280 इतना है 160 इतना उसके मुंह में जा सकता है जिससे गृहण करता है ग्रेन में ग्रहण अंदर लेना है ये कब होता है पूर्णिमा में चंद्रमा ग्रहण होता है और अमावस्या में सूर्य ग्रहण होता है इसके अलावा कभी ग्रहण नहीं होता तो कुछ लोग बोलते रहे ग्रहण लग रहा है एक मर्तबा क्या हुआ किसी ने दक्षिण से फोन कर दिया बोले महाराज कल सूर्य ग्रहण था आज चांदे आप मैंने कहा दुनिया खत्म होता खाला जी का मारा है ग्रहण हो गए नहीं ऐसा नहीं हो सकता कभी नहीं हो ऐसा दूर दूर तक नहीं हो सकता है अगर आपने सुना ग्रहण है तो सबसे पहले कैलेंडर देखें पूर्णिमा तो नहीं है पूर्णिमा है तो फिर थोड़ा डाउट होगा तो फिर किसी विद्वान से पूछें, या अमावस तो नहीं है अगर कोई बोले एकादशी से ग्रहण है बोले भाई जाओ, तुम्हारे घर का ग्रहण होगा तो ऐसा नहीं है बोलूंगी सबसे देखो शत्रुता आज भी चल रही है आज पूरी दुनिया किसी भी कौम का हो वो मानते ये चीज होती है होती है लेकिन यहाँ भागवत ने लिखा यह है ऐसा हुआ हम महाराज हुआ ये कैतियों ने पूछ लिया और सुंदरी का चलेगी बोले सुंदरी थोड़ी वो तो शाम सुंदर का वो तो अपना काम करके चलेगा गए देवासु संग्राम हो गया ऐसा भयंकर देवासु संग्राम हुआ इस तरह से किसी की भुजाएं कटी हुई हमारे इतिहास वैदिक इतिहास के अंदर दो युद्ध बड़े भयंकर हुए एक महाभारत और देवासू संग्राम बड़ा भयंकर युद्ध हुआ केवल एक ही बात काटो मारो यही शब्द बस सुनाई दे रहा था नबिया बह रही थी खून की इतना वहां पर भयंकर भी रही